ट शरद पयो दरत मन हुत के प्रेरे अनपय कंपन अरु अरुति काया विचल से न की नई न माया वो निमिष मतयारा दृष्टि होधुरोपल छा राक्षस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 देख निबिड़तम दस कपिदल जहा तह कर पुकार दसो दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहा तहा पुकार रहे हैं सकल सकलमरम रघुनायक जाना लिए बोल अंगद हनुमान समाचार सब कही समुझाए सुनत को पिक पिकुंजर कु कृपालू हसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपद चलावा भय प्रकाश ज्ञान उदय जिम संशय जाहे श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया कहीं अंधेरा नहीं रह गया जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं भालु मुख प्रकाशं भाई हर सब समाश हनुमान अंगद गाजे हाक सुनत रजने चर भाजे भागत भट पट कही धर धरणी करू कप अद्भुत करही सागर माहे मकर भालू और बानर प्रकाश पाकर शम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े हनुमान और अंगद रण में गरज उठे उनकी हाँख सुनते ही राक्षस भाग छूटे भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं युद्ध कौशल दिखाते हैं पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं वहाँ मगर सांप और मक्ष उन्हें पकड़ पकड़कर खा डालते हैं कचुमारे कचु खायल पराई कुछ कुछ मारे गए घायल हुए कुछ भाग कर गढ़ पर चले गए अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं निशा जाने का पिचार्यू आनी आये जहाँ कौशला धरी राम कृपा कर चित सबे भय विगत समानर तबहे उहा दशा न सचिव हारे सब सन कहे सुबत जे मारे आधा कटकु कपिन संघारा का कर बिचारा रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़िया वहाँ आई जहाँ कोसलापति श्री राम जी थे श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा क्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सब को सबसे बताया उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संघार कर दिया अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए माल्यवंतर सावन मात पिता मंत्री बर बोला बचन नित यति पावन सुन हुत कछ मोर सिखावन जबते तुम पुराण राम विमुख सुख पायो माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था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 मधु कैटभ बलवान जहि मारे स्वयत वो कृपा भगवान काल रूप खल बल दहन बन दहन गुणागार घन बोध शिव विरंत जही से वह भाई हिरण्य कश्यप सहित भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं जो काल स्वरूप हैं दुष्टि के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा